अब शिल्पजनों द्वारा सेनादिकों में प्रयुक्त अग्नि कैसा होता है और क्या करता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब विमानों के चलाने आदिकारियों में ईधनों से अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया अग्नि जलता है तब उसके दो प्रकार के रूप देखने पड़ते हैं एक चमकदार दूसरा काला इसी से अग्नि को शामकर्णाश कहते हैं जैसे घोड़े के सिर का कान दिखते हैं वैसे अग्नि के सिर पर शाम कज्जल की शिखा होती है यह अग्नि कामों में अच्छे प्रकार प्रयुक्त किया हुआ बहुत प्रकार के धन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को आनंदित करता है फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब विद्वान उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैं तब अज्ञानी जन विश्वास्त होकर उन उपदेशों को सुन अच्छी विद्याओं को धारण कर धनाढ्य हो के आनंदित होते हैं फिर वह क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो सज्जनों सहित सभापति अधर्म युक्त व्यवहार को निवृत्त और धर्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या युक्त से सिद्ध व्यवहार का सेवन कर राजा के दुखों को नष्ट करे वह सभा आदि का अध्यक्ष सबको माननीय योग्य होवे अन्य नहीं फिर वह कैसा है और उसकी सहाय से हम लोग क्या पावें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो नित्य विद्या देने वाला है उसकी सोधेपन से सेवा करके विद्याओं को पाकर मित्र श्रेष्ठ आकाश नदियों भूमि और सूर्य आदि लोकों से उपकार ग्रहण करके सब मनुष्यों में सत्कार के साथ रहना चाहिए कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिए किंतु सबको यह प्रकट करनी चाहिए इस सुक्त में सभा आदि के अधिपति ईश्वर और पढ़ने वालों के गुणों के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुप्तार्थ के साथ एकता समझनी चाहिए यह 100वां सुक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ अब 101वें सुक्त का प्रारंभ उसके प्रथम मंत्र में शाला का अधिष कैसा होवे यह विषय कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिससे विद्या लेवे उसका सत्कार मन वचन कर्म और धन से सदा करें और पढ़ाने वाले को चाहिए कि जो पढ़ाने योग्य हो उसे अच्छे यत्न के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर विद्वान करें सर्वदा श्रेष्ठों के साथ मित्र भाव रख उत्तम उत्तम कामों में चित्त वृत्त की स्थिरता रखें अब सभा और सेना का अध्यक्ष क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो प्रचंड क्रोध से दुष्टों को मारकर विद्या की उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य आदि नियमों को प्रचारित मूर्खपन और खोटी सिखावतों को रोक के सुख के लिए निरंतर अच्छा यत्न करें उसी को मित्र माने अब ईश्वर और सभा अध्यक्ष कैसे-कैसे गुण वाले होते हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुस्यों को चाहिए कि जिस परमेश्वर के सामर्थ के बिना प्रत्वी आद्य लोकों के इस्थति अच्छे प्रकार नहीं होती तथा जिस सभा धक्ष के स्वभाव और बरताओ की प्रकास के समान विद्या प्रत्वी के समान सहन शीलता चंद्रमा के तुल्य शांति सूर्य के तुल्य नीतिका प्रकाश और समुद्र के समान गंभीरता है उसको छोड़ के औरों को अपना मित्र ना बनावें अब सभा अध्यक्ष कैसा होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है यहां वाचक लुपतोपमा लंकार है मनुस्यों को चाहिए कि जो सब की पालना करने वाला जितेंद्री शांत और जिस जिस कर्म में सभा की आग्या को पावे उसी उसी कर्म में इस्थर बुद्ध से शांत बावे वर्तमान बलवान दुष्ट शत्रुओं को जीतने वाला हो उसके साथ निरंतर मित्रता की संभावना करके सुखों को सदा भोगे अब सेना अध्यक्ष कैसा होता है यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ पुरुषार्थ के बिना विद्या अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता जो धार्मिक सेना अध्यक्ष सोहृद भाव से अपने प्राणों के समान सबको प्रसन्न करता है उस पुरुष को निश्चय है कि कभी दुख नहीं होता इससे उक्त विषय का आचरण सदा करना चाहिए भावार्थ जो परमात्मा और सेना का अधिश सब लोगों का सब प्रकार से मेल करता है वह सबको सेवन कर दें और मित्र भाव से मानने के योग्य हैं भावार्थ जिन मनुष्यों द्वारा प्राणायामों से प्राणों को सत्कार से श्रेष्ठों और तिरस्कार से दुष्टों को वश में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर परमेश्वर वा अध्यापक का अच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार के साथ सब प्राणी सत्कार युक्त किए जाते हैं वे सुखी होते हैं अब शाला आदि का अधिपति कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो विद्वान सर्वत्र आनंदित कराने और विद्या का देने वाला सत्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त है उसके संग से निरंतर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सर्वदा आनंदित होवें भावार्थ विद्वानों के संघ के बिना निश्चय ही कोई ऐश्वर्य और आनंद को नहीं पा सकता है इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर इनसे विद्या और अच्छी-अच्छी शिक्षाओं -अच्छी को प्राप्त करके सब प्रकार से सत्कार युक्त होवें फिर सेना आदि का अध्यक्ष क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावारथ सेनापति को चाहिए कि सेना के समस्त अंगों को पूर्ण बल युक्त और अच्छी-अच्छी शिक्षा दे उनको युद्ध के योग्य सिद्ध कर समस्त विघ्नों की निवृत्ति कर और अपने राज्य की उत्तम रक्षा करके सब प्रजा को निरंतर आनंदित करे फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ निश्चय ही संग्राम में किन्ही के पूर्ण बलि सेनापति के बिना शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता और न कोई सेनाधिपति अच्छी शिक्षा की हुई पूर्ण बल अंग और उपांग सहित आनंदित और पुष्ट सेना के बिना शत्रुओं को जीतने व राज्य की पालना करने में समर्थ हो सकता है ना उक्त व्यवहारों के बिना मित्र आदि सुख करने के योग्य होते हैं इससे उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत मानना चाहिए इस सुक्त में ईश्वर सभा और शाला के अधिपतियों के गुणों का वर्णन है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह 101वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब शाला आदि के अध्यक्ष को क्या-क्या स्वीकार कर कैसा होना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या बुद्धियों और कामों को धारण और उनकी स्तुति कर उत्तम उत्तम व्यवहारों का सेवन करें जिनसे विद्या और सुख मिलते हैं वे विद्वान जन सबको सुख और दुख के व्यवहारों में सत्कार युक्त करके ही सदा आनंदित करें अब ईश्वर और अध्यापक के कामों से क्या होता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है परमेश्वर की रचना से पृथ्वी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने अपने रूप को धारण करके सब प्राणियों के देखने और श्रद्धा के लिए हो और सुख को उत्पन्न कर गमन गमन के निमित्त होते हैं किसी प्रकार विद्या के बिना इस सांसारिक पदार्थों से सुख नहीं होता इससे सबको चाहिए कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से लोक संबंधी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें फिर सेना का अधिपति क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को जाना होता है तब परस्पर अर्थात एक दूसरे का उत्साह बढ़ाकर अच्छे प्रकार रक्षा शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध और उनकी हार द्वारा अपने जनो को आनंद देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार का संतोष देकर सदा अपना व्यवहार रखना चाहिए फिर उसके साथ क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजपुरुष जब-जब युद्ध करने को प्रवृत्त होवें तब-तब धन शस्त्र यान उस सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधिश से रक्षा को प्राप्त करके प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें ऐसे पुरुषार्थ के बिना किसी की जीत नहीं हो सकती इससे इस बर्ताव को सदा वर्तें फिर उनको परस्पर युद्ध में कैसे वर्तना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवे तब विरोध ईर्ष्या डर और आलस्य को छोड़कर एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रुओं को जीत और जीते हुए धनों को बांटकर सेनापति आदि लड़ने वालों की योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लिए देंवे जिससे लड़ने का उत्साह आगे भी बढ़े सर्वथा न देना अप्रियकर और देना प्रसन्नता करने वाला होता है यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को बरतें फिर वह सेनापति कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो सर्वथा असमर्थ प्रत्येक काम के करने को जानता औरों से न जीतने योग्य आप सबको जीतने वाला सबके चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय आदि कामों को साधें